बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ फिर से हूँ आपको सुनाऊंगी एक रूसी कहानी जिसका नाम है गुलगुला जिसे हमने लिया है किताब रूसी लोक कथाओं से जिसको प्रकाशित किया है प्रगति प्रकाशन मास्को ने इस किताब का अनुवाद किया है मदनलाल मधु और ओम प्रकाश संगल ने तो सुनिए ये रूसी कहानी गुलगुला समय की बात है एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था अब एक रोज बूढ़े ने अपनी बीवी से कहा उठ चल जरा आटे के के को को और अनाज झाड़ फुहार कर थोड़ा सा आटा निकाल ले और गुलगुला बना दे तो बुढ़िया ने बतख का एक पंख लेकर आटे के कुठार को खुरचा और अनाज के कुठार को झाड़ा फुहारा और किसी तरह दो मुट्ठी आटा निकाला और आटे से उसने मलाई डालकर के आटा गूंधा एक गोल गोल गुलगुला बनाया जिसे घी में तला और ठंडा होने के लिए खिड़की पर रख दिया कुछ देर तो तो गुलगुला चुपचाप पड़ा रहा मगर फिर वहां से लुढ़कने लगा खिड़की से लुढ़क कर वह बेंच पर आया बेंच से लुढ़क कर फर्श पर और फर्श पर लुढ़कता लुढ़कता वह दरवाजे तक पहुंच गया और फिर उछल कर दहलीज के बाहर निकल गया सीढ़ियों से उतर कर आंगन में रास्ते में उसे एक खरगोश मिला गुलगुले ओ गुलगुले मैं तुझे खा जाऊंगा खरगोश ने कहा हुँ? नहीं नहीं मुझे ना खाओ खरगोश मैं तुम्हे एक गाना सुनाता हूँ मैं गोल गुलगुला खस्ता और भुर भुरा आटे के कुठार को खुरच खुरच खुरच कर अनाज के कुठार को झाड़ कर फुहार कर जितना आटा मिल सका मलाई उसमें डाल कर गूंथ गूंथ कर बना गोल गोल गुलगुल घी में सेक भून कर खस्ता और भुर भुरा ठंडक करने के लिए खिड़की में धरा गया मैं नहीं हूँ से में लुढ़क चला बाबा को नहीं मिला दादी को नहीं मिला ओ मिया खरगोश राम तुमको भी नहीं मिला और खरगोश पलक पर भी न छपका पाया था कि गुलगुला लुढ़कते हुए आगे निकल गया वो लुढ़कता गया लुढ़कता गया रास्ते में मिला एक भेड़िया गुल ओ मैं गुल मैं तुम्हें खाऊंगा भेड़िये ने कहा नहीं नहीं बूढ़े मुझे मत खाओ एक गाना सुनाता हूँ मैं हूँ गोल गुलगुल और भुल आटे के कुठार को, को खुरच खुरच खुरच कर अनाज के कुठार को झार कर फुहार कर जितना आटा मिल सका मलाई उसमें डालकर कर गूंत कर बना गोल गोल गुलगुला घी में से भून कर खस्ता और भुर भुरा ठंड करने के लिए खिड़की में धरा गया मैं नहीं हूँ बेबकू वहां से मैं लुढ़क चला बाबा को नहीं मिला दादी को नहीं मिला ना मिला को सुनो सुनो रे भेड़िए तुमको भी नहीं मिला और भेड़िया पलक भी न झपका पाया और गुलगुला लुढ़कते हुए आगे निकल गया लुढ़कता गया लुढ़कता गया रास्ते में मिला एक बीच गुलगुले अ गुलगुले मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ बीच ने कहा अरे जारे टेढ़े मेढ़े पांव वाले तू क्या खाएगा मुझे मैं गोल गुलगुल खस्त और भूल भुर भुरा आटे कुठार को खुरच खुरच खुरच कर अनाज के कुठार को झाड़ कर फुहार कर जितना आटा मिल सका मलाई उसमें डाल कर गुत गुत कर बना गोल गोल गुलगुला गुल गुल घी में सेक भून कर खस्त और भुल भुरा ठंड करने के लिए खिड़की में धरा गया मैं नहीं हूँ बेवकूफ तू वहां से मैं लड़क चला बाबा को नहीं मिला दादी को नहीं मिला नाम मिला खरगोश को भेड़िये को नहीं मिला सुनो रे रीच राम तुम तुम को भी नहीं मिला और रीछ पलक भी न झपका पाया और बुलबुला लड़कते हुए आगे निकल गया लुढ़कता गया लुढ़ता गया और रास्ते में मिली एक लोमड़ी गुलगुले, गुलगुले, ओ तुम गुलगुलते हुए नहीं सड़क पे जा रहा हूँ गुलगुले ओ गुलगुले, मुझे एक गीत सुनाओ ना और गुलगुला गाने लगा मैं हूँ गोल गुलगुला खसता और भूल भुर आटे के कुठार को खुरच खुरच खुरच कर अनाज के कुठार को झाड़ कर उहार कर जितना आटा मिल सका मलाई उसमें डाल कर गूत गूथ कर बना गोल गोल गुलगुला गुल घी में से मुन कर खस्ता और भुर भुरा ठंड करने के लिए खिड़की में धरा गया मैं नहीं हूं बेवकूफ वहां लड़क गया बाबा को नहीं मिला दादी को नहीं मिला ना मिला खरगोश को भेड़िए को नहीं मिला बीच को भी नहीं मिला और सुनो ओ लोमड़ी तुमको भी नहीं मिला और लोमड़ी बोली वाह कितना सुंदर गीत है पर क्या करूँ मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता मेरी नाक पर चढ़ जाओ प्यारे गुलगुले और जोर जोर से गाओ तब शायद मैं सुन सो गुलगुला उछलकर लोमड़ी की नाक पर जा बैठा और वही गीत जोर जोर से गाने लग गया लेकिन लोमड़ी बोली गुलगुले ओ प्यारे गुलगुले जरा मेरी जबान पर बैठकर अपना गीत सुनाओ ना गुलगुला फुदक लोमड़ी की जुबान पर जा बैठा और छठ से लोमड़ी ने अपना मुंह बंद कर लिया और वो गुलगुले को खा गई तो बच्चों ये थी रूस की एक कहानी गुलगुला आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इसे हमने लिया था किताब रूसी लोक कथाओं से ये किताब प्रगति प्रकाशन मास्को द्वारा प्रकाशित हुई है और इस किताब का अनुवाद किया था मदनलाल मधु और ओम प्रकाश संगल ने आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आप इसे पहली बार सुन रहे थे तो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसी जुड़ने के लिए नाइन पर अपना नाम और जिला लिख कर फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे YouTube से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं और हाँ सदस्यता या सब्सक्रिप्शन लेकर सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी या अन्य कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी तनुजा दीदी को बाय बच्चों बाय चौपल सहकार रेडियो पर